थ अच्छा गुणाहा उच्च अंत गुणों का वर्णन करते हैं सामान्यवान असमवाय कारणम अस्पंदात्मा गुणा गुण का लक्षण करते हैं समवायि कारण भिन्न सती असमय कारण मैंने वह असमय नहीं लेना यहां असमय का मतलब है समवाय कारण भिन्न होने नए का अर्थ भेद है समवाय कारण भिन्न सती अस्पंदात्म मैंने कर्म भिन्नत्व सती मैने क्रिया क्रिया रूपी कौन चीजें मत में कर्म है इसलिए अकर्म मने कर्म भिन्न सती कौन होता है द्रव्य इसे सीधे करोगे तो द्रव्य भिन्नत्व सती कर्म भिन्न सती तो तो मेरा बोल सकते हैं? द्रव्य कर्म भिन्नत्व सती सामान्य उत्तम गुण संचना द्रव्य कर्म उभय भिन्न होता हुआ जो जाति वाला है कि जाति रहती तीन ही जगह द्रव्य गुण कर्म जाति मतवूंगा द्रव्य और कर्म में अति थी निवारण करने के लिए क्या कहा पड़ा द्रव्य कर भिन्नत्व कह दो और जातिमान कहने से अवगुण ही होगा कोई दूसरा नहीं हो सकता और कल द्रव्य कर्म भिन्नत्व कह देते तो सामान्य आदि में अति प्राप्ति हो जाएगा वो भी द्रव्य और कर्म से भिन्न तो लक्षण गुण में तो जाएगा द्रव्य और कर्म से भिन्न गुण है लेकिन वो सामान्य आदि में भी चला जाता इसे सामान्य वत्तम कह दो अब सामान्य आदि में सामान्य में सामान्य आदि नहीं होता इसलिए सामान्य आदि में सामान्य ना होने से उसमें अतिरती निवृत्त हो गया सामान्य वत्तम लक्षण बना दिया द्रव्याश्रत है वो और कोई भी गुण हो ये द्रव्य आश्रित ही होते हैं सभी गुण जो है द्रव्याश्रित ही होता है कह दिया गुण कितने है? रस, दर्मा दर्मा, तो हैं रूप धर्श संख्या परिमाण इच्छा धर्मा धर्मा संस्कार पृथक से धा चौबीस है अवेके त्रे चतुर्वशति मध्ये रूप चक्षण मात्र विशेष गुण क्षर मात्र तो ग्राहु गुणत्व कह दो तो सभी अतिव्यापति निवृत्त हो जाते हैं विशेष कारण से संख्या चला नहीं जाता पहले तो मात्र देते ना और में क्या है चक्षर मातृ ग्राहो कहा गया यहाँ भी मात्र दे दिया मातृग्राहो तो का संख्या हो रहा था तो विशेष गुण दे दिया फिर भी दोष आता है सांसत्व में तब तो जाति गठित रक्षण किया चक्षर मातृ ग्रह जाति जाति कौन है वो रूपत्व जाति तद्वान कौन हो जाएगा रूप हो जाएगा ऐसा वहां समाधान दिया है चक्षर बात त्रय वृत्ति रत रूप पृथ्वी आज त्रय पृथ्वी जल तेज तीन में ही होता है तुक्लाज अनेक प्रकारम शुक्लाज सात प्रकार का है ये पाकजंच पृथ्वी सभी प्रकार का रूप सातों प्रकार रूप पृथ्वी में होता है और पृथ्वी में वह परमाणु में भी बदलता है इसे नित्य ही सातों प्रकार का रूप पृथ्वी में नित्य ही पाक होता है, मात्रे। है? मात्र में क्या है अनित्य है उत्पन्न विनाशाली है पृथ्वी मात्र में का मतलब क्या परमाणु में भी और कार्य में भी हो आप परमाणु नित्यम लेकिन आप्य और तेजस परमाणुओं में वह पाकज नहीं होता आप तेस कार्यशु अनित्यम वह बदलते रहेगा कहते कौन सा रूप रहता है आप्य जल में और तेज में शुक्ल भास्वरम अपाकजम तेजसी तदेव अभास्वरम अबसु शुक्ल कैसा शुक्ल भास्वर शुक्ल और वह अपाकज होगा तेज में और वही मैं शुक्ल ही कैसा हो अभाषर हो प्रया शुक्ल और अपाक जो वो जल में मिलेगा जिन्हें परमाणु इसे रूप रूप का संक्षेप में कथन कर दिया और अब जाते हैं रस रस्न, रश्मेंद्र ग्राहियों विशेष गुण पृथ्वी जलव्रत रसन क्या है रसने ग्राही जो विशेष गुण है तथा तो है, है? पृथ्वी ही पृथ्वी और जल दोनों में रहता मधुरादि षट प्रकार हो पृथ्वी में मधुरादि पूरे छह प्रकार का रस है मधुरादि मधुर अम्लव कटुषाय तेदा मधुर मीठा अम्ल मैने खट्टा लवण मैंने नमक कटु मैने कड़वा कसाय मैंने कसाई होता है तिक्त तो मैंने तीखा मिर्ची का तीखापन है ना सबको प्रिय है ना लंका और पृथ्वी में सब रस पाकज होता है अब सुधुरो अकजो नित्यो नित्यश्च और जल में जो होता है केवल मधुरी होता है अन्य रस होते नहीं है और पागज होता है नित्य में जैसा है नित्य गित्य नित्य अनित्य। नित्य कौन परमाणु कार्य कार्यभूता नित्य कौन है परमाणु रूपा जो जल है उसको लेना और कार्यभूत जल को अनित्य रूप से लेना वहां अनित्य ही होता है पागज रस में जो भी आप देखते हैं अन्य खट्टा है मीठा है सब बोलते हो अलग अलग रस और मीठा तो उसका स्वाभाविक है बाकी जो भी आप देखते हैं तरल पदार्थों में विभिन्न प्रकार के रस, पार्थिव तत्वों का संबंध सही है जैसे नींबू का है ना? हल्का खट्टा होता है इमली जो बहुत ज्यादा खट्टा होता है ये सब उपाधि की वजह से गंधो घ्राणग्राह्यो विशेष गुण गंध का करते हैं घ्राणग्राह्य सती विशेष गुण गाय गंध पृथ्वी मात्र मात्र पृथ्वी अनित्य अव और अन्य ही होता साधा प्रकार का है एक सुरभि दूसरी असुर जलादो गंध प्रतिभान तो संयुक्त समवाई न दृष्टव्य जलादि में जो गंध का प्रतिवान हो रहा है वो पृथ्वी के संबंध से आप जल में चंदन डाल दो चंदन क्या है पार्थिव प्रदान अति जल में सुगंधित जल हो गया जितने भी ही जलादियों में गंध का जो प्रतिवान होता है वह संयुक्त संवाय दृष्टव्यम संयुक्त संवाय से निकर्ष से हो रहा है गंध संयुक्त कौन है संयुक्त समय संबंध कैसे बन रहा है जल से संयुक्त है पृथ्वी बस तो पृथ्वी समय समझ से है गंध अच्छा गंध का जल में जो है संयुक्त समय सन्नीष आगे समझना चाहिए जल संयुक्त पृथ्वी तस्वे उसमें समवाय समझ से रह रहा है गंध वह गंध जो पृथ्वी में था वो जल में भाषित तो होने लगता है इस तरह से औपाधिक ही गंध जलादियों में आपको दिखाई देगा अग्नि में भी गंध आता है सुगंधित अग्नि है है ना बड़ा दुर्गंधी अग्नि है जब प्लास्टिक वगैरह जलाओगे तो वो भी सब उपाधि के कारण से ही है हवन में आप बढ़िया बढ़िया सामग्री डालोगे तो बढ़िया बढ़िया गंध आएगा सुगंध आएगा और जब गंदे चीजों को जलाओगे उससे दुर्गंध आएगा इस अग्नि में वास्तव में सुगंध है न दुर्गंध वो तो उपाधि की वजह से आएगा अग्नि में दुर्गंध होता ही नहीं स्पर्शस्तु विशेष गुण स्पर्श लक्षण क्या है त्विंद्रिय ग्राहिय विशेष गुण तत्व जो है स्पर्श लक्षण है कहा रहता है स्पर्श पृथ्वी चतुष्ठ वृत्ति पृथ्वी जल तेज वायु चारों में रहता है पृथ्वी आदि चतुष्टय वृत्ति सा त्रिवेदा वह तीन प्रकार का है शीत उष्ण अनुष्ण शीत वेदा शीत पयसी उष्ण तेजसी अनुष्णाशीत पृथ्वी वायो पृथ्वी मात्रे ही अन्य आप ये परमाणु नित्य आप कार्यु उसमें भी पृथ्वी में रहने वाला जो अनुष्णाशित स्पर्श है वह सदा ही है मैंने परमाणु में भी परिवर्तनशील है रूप रस पर चारों ऐसा है पृथ्वी परमाणु में भी पाकज से बदलते रहता है अनित्य आप परमाणु में नित्य रहेगा जो जिसका रस है जो जिसका रूप है वो वैसे रहता है है बदलता नहीं लेकिन कार्यों में आने के बाद उपाधि के वजह से वह बदलना स्वाभाविक बन जाता है आप्यादि कार्यु अनित रूपाधि चारो महत्व समेत सती उद्भूता एवं प्रत्यक्षार गुण आपने पढ़ा ये इंद्रियों से कब प्रत्यक्ष होते हैं? तीन बात बता दिया तभी प्रत्यक्ष होता है सबसे पहला महत्व दूसरा एकार समेतत्व तीसरा उद्भूत तत्व होना चाहिए तभी ये प्रत्यक्ष का विषय बनते हैं अन्यथा अन्यता प्रत्यक्ष नहीं होते हैं महत् परिमाण होना महत परिमाण होना चाहिए इसलिए तस्वीर में ही हमें प्रत्यक्ष होता है तस्वीर से पहले प्रत्यक्ष नहीं हुआ क्योंकि वहां महत्व परिमाण नहीं था महत परिमाण होना पहला है दूसरा एक अर्थ मैंने एक द्रव्य में समय समय से होना चाहिए एकार्थ अर्थ समेत होना जरूरी है और उद्भूत होना उद्भूत गंध उद्भूत रस उद्भूत स्पर्श उद्भुत रूप तभी ही ये चारों के चारों हमारे प्रत्यक्ष के विषय हो जाते हैं अन्यथा नहीं हो पाता संख्या एकत्वादिवार तो हेतु सामान्य गुण संख्या का लक्षण बता रहे हैं एकत्वादिवार हेतु सामान्य गुण एकाद हेतु सती सामान्य गुण तो, गुणा। तो, गुणा तो संख्या या लक्षण संख्या के लक्षण है? व्यवहार के हितु से निमित्त कारण लेना हेतु मानी निमित्त भूता जो सामान्य गुण है उसे जो है संख्या करते हैं कितनी है मान एकत्व तो से लेकर के अनंत तक है परार्थ तक है तथा एकत्व एकत्व दो प्रकार का नित्यम अनित्य वेदा नित्य अनित्य वेदा नित्य में रहने वाले एकत्व नित्य ही होगा अनित्य में एकत्व तो अनित्य ही होगा नित्यगत नित्य अनितम अन्य गित्यम स्व से संवायि कारणगत एकत्व जन्य और कैसा हो होता है कहते हैं स्वर हुए स्व आश्रयभ कारणगत एकत्व से जन्य होता है स्व और किसकी बात कर रही है वो तो जो अनित्य कत्तु की बात करें नित्य एकत्रित्य अनित्य कहा जो, जो अनित्य है वही तो उत्पन्न हुआ तभी तो अनित्य कहा उत्पन्न कैसे होता है वो पता है स्व आश्रय समय कारणगत एकत्र से वो जन्य होता है स्व आश्रय समवाय कारणगत एकत्र जन स्वयं एकत्र संख्या वो उसके जो अपने आश्रय आश्रय कौन होगा घटपटार्थ उसके समय कारण कौन है कपाल तंतु आदि है ना घटका कपाल है यानी पटका तुंतु है इत्यादि स्व आश्रय समवाय स्व हो गए ठीक है उसका आश्रय हो गया उसका जो जो आपका जिसमें आप एकत्व एक देख रहे हैं वो घटा दी और उसके समय कारण कौन हो जाएंगे कपाल आदि तदगत कत एकत्व से ही जन्य होता कपाल आदि में रहने वाले एकत्व से घट में भी एकत्व आ गया और दिव्य लंबी कथा है जो है संख्या कैसे उत्पन्न होता है द्वित्व त्रित्व दो तीन चार ये जो संख्याएं हैं एक के बाद का इनके उत्पत्ति बड़ा कठिन कारण है लंबी प्रक्रिया होती है लेकिन हम लोग सीधे पकड़ लेते समझ गए बैठ गए लेकिन क्या प्रक्रिया हुई है उसका पीछे जु संख्या बुद्धि में उत्पन्न होने का पीछे वो तो लंबी प्रक्रिया है भाषिक अनुसार तो काफी लंबी है सात क्षणों में जाकर के युक्त पैदा होता है सात और जो उत्पन्न वादित का नाश जो होता है नौ क्षणों में होता है प्रक्रिया उसकी लंबी लंबी प्रक्रिया यहाँ पर आपको क्या संक्षेप पांच क्षण में बता देंगे सारी कहानी mm -hmm. पांच क्षण में प्रवेश आए है, है ना ये इसे हल्का कर रहे हैं थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे तो कुछ भी नहीं पकड़ में आएगा इनको विषित में एकत्र गुणा संख्या जो होता है उसमें द्वित्व अनित्यमेव जो द्वित्व होता है वो अनित्य होता है तच्छा द्वयो पिंड हो कैसी होती है संक्षेम प्रक्रिया बता रहे विस्तार बाद में करूंगा त्वयो पिंड यो दो पिंड को आप देखा और क्या कहा इदम एकदम एकम य अपेक्षा बुद्धिया जन्यते थे कर दो पिंड कारण दो पिंड इसलिए क्या है द्वित्व का समय कारण हो जाएगा और दोनों पिंडों में जो अपने अलग अलग देखा था असमय कारण हो जाएगा और जो अपेक्षा बुद्धि हुई थी वो अपेक्षा बुद्धि देव द्वित विनाश और जब तक अपेक्षा बुद्धि बनी रहेगी तब तक तो बना रहेगा उसके नाश होने पर उल्टा क्रम चलेगा और आपके दृत्व का भी नाश हो जाएगा एवं त्रित्व इसी प्रकार तृत्वादी का उत्पत्ति भी समझना चाहिए तीन बार तो तृत्व होता है चार बार तो चार होंगे संख्या इस प्रकार संख्याओं की उत्पत्ति समझनी चाहिए अब थोड़ा विशेष विचार इसमें करेंगे टीका के आधार पर सबसे पहला व्यवहार शब्द को लेकर विचार करेंगे एकत्वादी संख्या व्यवहार है जाप ने कह दिया तो ये एक व्यवहार का मतलब क्या व्यवहार शब्द का अर्थ क्या लेंगे शास्त्र में शब्द का दो अर्थ होता है मुख्य रूप एक होता है ज्ञान दूसरा शब्द शब्दों के व्यवहार होता है व्यवहार का मतलब शब्द और व्यवहार का मतलब ज्ञान ज्ञान के अलाके क्रिया नहीं होती कुछ भी नहीं करनी करनीयता ज्ञानोत्तर काल में नहीं होता है ये नहीं। हानोपादन क्रियते अन्य व्यवहार है लोगोगे तो ज्ञान प्रक हो जाएगा व्यवहे हानोपादान क्रियते हान और उपादान त्याग और ग्रहण करना किया जाता है जिसके द्वारा जिसके द्वारा किया जाता है उसका नाम व्यवहार से घय प्रत कर्णाधिकरण से कर्ण भी होता है भी होता है यहां व्यवहार शब्द उनका अर्थ हो गया ज्ञान अधू से ज्ञायते ज्ञाएते जिसके द्वारा हम जान रहे हैं जिसके द्वारा हम जान रहे हैं शब्दों से अर्थ नहीं शब्दों से कोई शब्द ना बोलेंगे तो आपको क्या ज्ञान होगा कुछ नहीं होगा ये शब्दों को आप बोलते हैं उसी से आप ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं सिर्फ जिसके द्वारा ज्ञान भी पैदा हो रहा हो उन शब्दों को भी व्यवहार करोगे करो तो व्यवहार शब्द का अर्थ होता है शब्दवार शब्द सामान्य लक्षण में जो व्यवहार आया है शब्द इसका अर्थ क्या लेना है ज्ञान लेना है कि शब्द लेना है दोनों बिगड़ जाएगा कि ज्ञान पर लेंगे आत्माधि व्याप्त हो जाएगी एकत्वि व्यवहार हेतु मैंने एकत्वि व्यवहार मैंने ज्ञान ज्ञान का जो हेतु मैंने समयकरण लोगे आत्मा असमयकरण लोगे आत्मनोस योग में चला जाएगा नहीं निमित कारण लोगे अदृष्ट ईश्वर आदि में चला जाएगा से कौन से कारण लोगे तो वे हम कर संख्या का चला जाएगा आत्मादि में और व्यवहार शब्द शब्द ही लोगे तो क्या होगा एकत्व आदि व्यवहार में शब्द से हेतु शब्द कारण कौन होता है आकाश कर संख्या का चला गया आकाश यह सब आपत्ति है इसमें क्या करना पड़ेगा यहां इसमें हम ज्ञान लेंगे व्यवहार का और ज्ञान कौन सा ज्ञान लेंगे हम लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान लेना एक व्यवहार हेतु तो, एकदि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है अब कहीं व्यक्ति नहीं होगा वो अभी कैसे करना विशेषण क्या देना और विषयत्व नशेषण विषयत्व एकत्वादिंग प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु तो संख्या आत्मादि विषयत्व नहीं होता है ना आधारत्व होता है समय कारण असमय कारण निमित कारण यह सब जो है अन्य रीति से होते हैं विषयत्व तो विषय ही होता है अन्य वस्तु नहीं हो सकता और विषय ज्ञा यहां संख्या विषयत्व एक प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु तो संख्या यह अंतिम लक्षण का स्वरूप बनता और संख्या श्लोक भी आप पहले भी सुन चुके कई बार प्रवृत्ति संख्या होता है एक न्यूतरबुदिखरव शंख पद्म अंत्यम मध्यम परार्धवृद्ध्या यथा क्रम दस दस गुना बढ़ाते जाओ एकता एक का दस गुना दस दस का दस गुना सौ सौ का दस गुना हजार हजार का दस गुना दस हजार दस हजार का दस गुना एक लाख एक लाख का दस गुना दस लाख दस लाख का दस गुना एक करोड़ उनके अलग अलग नाम देंगे हजार का नाम सहस्रा दस हजार का नाम अयुद्ध लाख का नाम लक्षा दस लाख का नाम न्यूथ करोड़ का नाम कोटी दस करोड़ का नाम अर्बुदा सौ करोड़ का नाम वृंदा ऐसे नाम अलग अलग देखते जाते हैं ये सब आपको अंत में कह दिया भाई अंतम मध्यम परारंभ कितना गिनाया जाए एक अंत वाला संख्या भी होता है मध्य संख्या होता है और अनंत संख्या होती है परार्धम मैंने अनंतम भगवती अच्छा अस्तित्वपत्ति जो बताया था मेरे पांच क्षण में क्या क्या होता है देखो पहला क्षण में दो घट है अगल बगल में दो द्रव्य दो पदार्थ है उनके साथ चक्षुर आदि का इंद्री का संबंध हुआ तब आपने कहा अयम एको घटहा दूसरी तरफ घुमांग उसको कहा अयम एको घटहा ऐसे दो एकत्वों का एकत्व ज्ञान हुआ जिसका नाम है अपेक्षा बुद्धि अनेक एकत्व विषयी बुद्धि अपेक्षा बुद्धि अनेक है एक बुद्धि अनेक एकत्व विषय बुद्धि अपेक्षा बुद्धि के दो में तो दो ही बार बोल रहे हैं अयम एक न तो अयम एकम कम तीन बार आता है जैसा संख्या है जितनी तो पदार्थ है उसी हिसाब से अनेक हो जाते अनेक एकत्व विषयी जो बुद्धि होती है उसका नाम अपेक्षा बुद्धि ये आपको पहला क्षण में पैदा होता है ये जड़ है द्वितीय संख्या उत्पत्ति के प्रति बहुत बड़ा रहस्य है आप ये बताना चाहेंगे जितने भी आप तत्व तो गिने कहीं से भी आप चलते हैं बिना एकत्व का आगे बड़ी नहीं सकते एकत्व के आधार पर ही सब बिखा हुआ है एकम एकम एकम एकम एकम यदि अपेक्षा बुद्धि ना होती तो द्वित्वादि ज्ञान ही नहीं हो सकता मनी संसार में जो द्वित्वादि का बोध आपको हो रहा है उसका सारे का आधार ही अपेक्षा बुद्धि है अपेक्षा बुद्धि छोड़ तो है क्या आपके पास एकत्र है वही ब्रह्म है वही आत्मा है वो आप है हमें अपेक्षा बुद्धि छोड़ करी तो बात हो रही थी अभी भी अपेक्षा बुद्धि सेवा में भी अपेक्षा बुद्धि रहती है हर चीज में अपेक्षा बुद्धि बनी हुई है और यह अपेक्षा बुद्धि का कारण है का कारण है सेवा यही होती है वही असली सेवा होती है असली सेवा आपके अद्वैत भाव से होती है जब तक आपने गुरु को अपने से अभिन्न नहीं मानेंगे आपके आगम शास्त्र क्या बोलता है गुरु को अपने से अभी मानना चाहिए जब तक आपने नहीं मान सकता आप सेवा ही नहीं कर सकते तो बनावटी नहीं कि बाई सेवा रहेगी यही तो अंतर है कैसे भी हो रोटी तो रोटी है खा लो <laughs> क्यों नहीं खाते हो सेवा सेवा गुरु की तो हो ही रही गुरु की सेवा हो रही है लेकिन उसे हानि किसका फिर नहीं। हुई? हुई। अब तो काम गुरु गुरु क्यों करे? ऐसे-ऐसे सेवा लेना चाहेगा अरे बोल मैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कार्यक्रम नहीं बदलना चाहता था बात वही थी रामपाल के मामले में वो तैयार है बल्कि तो जैसे स्वामी जी कहेंगे हमारे को तैयार मैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरे कार्यक्रम बदल दो वो सेवा उसकी यारानि हमें दिखती है तो मना अच्छा इतना हानि नहीं है छोटा मोटा हानि है तो कोई बात नहीं तब तो, तो चलेगा लेकिन अपेशा बुद्धि के कारण से व्यक्ति विफल है नहीं बारे तो हानी तो और था। हाँ, हम जानते हैं ना क्या हानि आप क्या समझेंगे उसको तो आप तो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं उसके आने जाने के व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं उसके पीछे पीछे और क्या-क्या है वो हम जानते हैं उसे क्या होगा उसे क्या बिगड़ेगा उससे अपने प्रोग्राम बदल के आएगा तो कितना उसका नुकसान किस स्तर से हो सकते हो हम जानते हैं ना हम नहीं चाहते तो इसलिए हमेशा नियमित क्या है हम जो अपेक्षा बुद्धि रखते हैं तो द्वैत होगा द्वैत होगा तो थो उसे दुख होगा इतनी चिंतन जो प्रक्रिया कितने क्षण लगते हैं देखो द्वैत तो ऐसा आसानी से आता नहीं है द्वितीय तो ज्ञान पंच क्षण प्रक्रिया है पांच क्षणों में पहला क्या हुआ अयमेकम एकम अयम एकम अनेक एक विषय बुद्धि अपेक्षा बुद्धि सबसे पहला पैदा दूसरा क्षण क्या होता है क्षण में उन दोनों घटों में एक साथ अब द्वित संख्या की उत्पत्ति होती है दोनों वस्तुओं में द्वित संख्या उत्पन्न हो गई संख्या व उत्पन्न हुई है और संख्या का ज्ञान होने में उसकी जाति पकड़नी पड़ेगी ना तो तीसरे क्षण में क्या होगा द्वितत्व तो जाति पकड़ में आएगी द्वित्व का निश्चायत त्व ग्रहण होगा तीसरे क्षण चौथे क्षण में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होगा उस चीज का विशेषण ज्ञान का द्वितत्व अवच्छिन्न द्व है यह आपको ज्ञान हुआ तो आदर्श द्वित्व विशिष्ट दो घट है यह पांचवों क्षण में होगा दो घटो यह प्रक्रिया हो हम दो हैं ऐसा ज्ञान होने के पीछे पांच क्षण लग सीढ़ी है तो ना हम दो हमारे एक व्यवहार है ना मैंने तो हम दो बोलने का पीछे उस द्वैत में जाने के लिए आपको पांच क्षण प्रक्रिया लागू होती है पहला क्षण अपेक्षा बुद्धि दूसरा क्षण दोनों वस्तु में युद्ध की उत्पत्ति तीसरे क्षण जाति का ग्रहण होगा तभी द्वित्वी चतुर्थ क्षण में होगा उस विशिष्ट ज्ञान से वैशिष्ट होकर के पांचवों पंच क्षण प्रक्रिया न्यूनतम संख्या है महा भाष्यकार में जाओ प्रशस्त भाषाकार तो सात क्षण उत्पत्ति में मानते विनाश विनो क्षण मानते संक्षिप्त रूप से लेते हैं पंच क्षण प्रक्रिया तो हम लोगों को लेकिन इतनी आदत पड़ चुकी अनाजिकालीन वासना ऐसी जबरदस्त है ऐसी जबरदस्त है द्वैत का झटपट हो जाता है पता भी नहीं चलता है कि हमको इतना क्षण लग रहा है समझने में चीज को और कितना भारी है और इसे वापस अपने एकत्व में लौटने के लिए कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी अनाजी वासना ऐसी है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कितना हम गलत चल रहे हैं यदि यह अपेक्षा बुद्धि जो जड़ है ये मिट जाए तो सारे के सारे खत्म हो जाएगी आगे प्रक्रिया नहीं चलेगी दिता ज्ञान ही नहीं होगा तो मोक्ष हो गया काम बन गया इन्हें अपेक्षा बुद्धि जाती नहीं उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं वो अंदर आएगा पिछाचिनी पड़ी हुई है पीछे नागिन दसी हुई बैठी हुई है वो निकलती नहीं बहुत मुश्किल काम है लेकिन प्रक्रिया समझोगे तो आदमी सोच में पड़ता है इसलिए जान बुझ के उठाया मैंने इस प्रक्रिया को यदि मूल में था नहीं टीका दरबार ने बता दिया यही सब लाभ होता है ना इन चीजों से वेदांत कितना बड़ा लाभ है और कहते हैं कि वैशेषिक उसी को मानते हैं जो दुत्व को जानता है इस प्रक्रिया को वैशेषिक दर्शन वालों ने कणाज महर्षि ने हम लोगों को दिया हर चीज की उत्पत्ति कितना क्षण लगता है क्या प्रक्रिया है पहले क्या हुआ कैसे हुआ विचिंतन उन्होंने बहुत किया रूप पैदा हुआ जैसे आम पहले हरा था पीला हुआ कैसे हुआ कितने क्षण लगे होंगे इसको यदि एक परमाणु में ही क्रिया होगी तो कैसे होगा कितना समय लगेगा दो परमाणु में क्रिया होगी तो कितने समय में रंग बदलेगा जितने परमाणुओं से बना हुआ है सारे परमाणु में क्रिया हो जाए तो कितने समय में आम का रंग बदलेगा चिंतन किया देखो कैसे ऋषि लोग क्षण तो प्रक्रिया व्यवस्था उन्होंने दिया न्यूनतम पांच क्षण अधिकतम तेरह क्षण वस्तुओं की उत्पत्ति में उन्होंने व्यवस्था दी सारे संसार के वस्तुओं का कितनी इतनी बड़ी अनुसंधान ही कभी कोई भी चीज पैदा होता है संसार में उसे न्यूनतम पांच क्षण चाहिए और अधिकतम कोई बहुत ही गौरव प्रक्रिया वाला है तो में बात आर आप द्वित्वी से पांच क्षण की न्यूनतम इसे श्लोक किसने बनाया द्वित्व पाकज उत्पत्त हो विभागे विभागे वही वैशेषी कम विदु उसी को वैशिष्य मानते जो तीन चीजों को जानता है सबसे पहला द्वित्य की उत्पत्ति प्रक्रिया को ठीक ठीक जो समझा है दूसरा जो पाक पाकज उत्पत्ति की प्रक्रिया को जानता है चौथा विभागज विभाग को जो जानता है जिसकी बुद्धि इन तीन तत्वों से खलित नहीं होती है उसी को वैशेषिक विद्वान लोग समझते हैं वैशेषिक दर्शन का देन बहुत बड़ा है इसमें जैसे मानसिक दर्शन ने धर्म के लिए देन दिया है तो इन्होंने जो है संसार की सारी प्रक्रिया को देन दिया जिस संसार में हम आसक्ति कर रहे हैं ये आसक्ति करने योग्य है क्या वास्तव में ये करें हर क्षण बदलता है हर चल बदल रहा है आपका शरीर हर बदल रहा है मृत्यु की ओर जा रहे है आयु बढ़ नहीं रहा है घट रहा है उल्टा खोपड़ी है लोगों की बोलते आयु बढ़ रहा है कहा बढ़ रहा है आयु बढ़ा है आपका आज तक घटा है घट रहा है उल्टी गिनती होनी हो रही है और आप सीधी गिनती करे जा रहे हो उल्टी निश्चय हो गया आयु और घटते घटते अगर जीरो जितने खत्म हो जाएगा जब बहुत सारी चीजें व्यवहार में ना ऐसा बेकूफ बना दिया तो बड़ा हो रहा है तो बड़ा हो रहा है तो बड़ा हो रहा है उल्टा मुर्ख बना दिया दुनिया को कहा बड़ा हो रहा हो मैं तो मौत की ओर जा रहा हूँ घटती जा रही है बढ़ कहां रही है ये विवेक जान बुझ के नहीं दिया ये विवेक दे देगा दे तो अकल खुल जाएगा ना बच्चे का बच्चा भी सोचने लग जाएगा कभी बहुत सारे बच्चे सोचने लग जाएंगे ये क्या बोल रहे माता पिता तेरे आयु घट रही है रोज रोज घटते जा रहा है अगर नहीं तो बड़ा हो रहा है तो फुस रहता है ना <laughs> असली विकास तब तो होता है जब विवेक खुलता है आप विवेक को खुलने नहीं दिया अब विकास क्या होगा वो तो भौतिकवाद फंस रहा, रहा है इसने हाई पैसा, हाई पैसे फंस रहे हैं मैं बड़ा हो रहा हूँ बड़ा होकर के मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा इंजीनियर बनूंगा डॉक्टर बनूंगा वो करूँ पी करूंगा लगा हुआ है मूरख विकास थोड़ी है जगाते हो कहते भाई अब पता नहीं कब किस दिन जाएगा तो जल्द से जल्द भजन कर राम राम रामा हम रामा से चंदन कर उस तरफ कोई लगाने ही नहीं ही शास्त्र, हर शास्त्र का बहुत बड़ा अध्ययन है जब हम तत्व को पहुंचेंगे ना फिर आप कहेंगे कोई दर्शन गलत नहीं सब बहुत बढ़िया है सब हमें वह वेदांत अपने स्वरूपानुभूति में जाने के लिए कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, कहीं कुछ सहयोग दे रहे हैं собственно